चिदाभस अपने नाश निश्चय करने के बाद भोग की इच्छा नहीं करेगा ये स्विनाश तो निश्चय भोग इच्छा भाव दृष्टान्त दिया घमो तो मुसाइट घूमो विवाह किंच पूर्ववत अहम भोक्ते व्यवहार तुम अभी लज्जती पहले अहम भोक्ता से व्यवहार करता है किन् जब निश्चय हो जाता है अब चिदाभाष मिथ्या है विनाश ही है भोक्तृत्व नहीं है भोक्ता ऐसी व्यवहार करने के लिए लज्जित तो होता है जे व्यवहार तुंच जि ह्रेति व्यवहर् तुंचता हम पूर्ववत छिन्ननाशत कृष्यन्ब्धम श्रुते थे पूर्वत अहम भक्ता इति व्यवहार तुम चिहरेती पहले अहम भोक्ता ऐसे शब्द प्रयोग करता था ज्ञान उत्पत्त होने के बाद अहम भोक्ता ऐसी व्यवहार करेगा लज्जित तो होता है भक्ता भोक्ता व्यवहार तुम कहने के लिए अहम भक्ता इस व्यवहार तुम चो जिहरे हिरी लज्जायाम लज्जा करता है से छिन्न नाश हृत जिसका नाक कटिया लज्जित होगा छिन्न ना ये ना छिन्न नाश हृत लज्जित होकर के क्लिश्चन आराध्यम मे प्रार्ध कर्म फल भोग तो करता है किन्तु क्लिश्चन क्लेश से एक प्रार्ध कर्म में भोगना पड़ेगा ये करके भोग करता है जब तब तो प्रार्ध है तो भोगना पड़ेगा क्या क्या जाए भोगना पड़ेगा क्रिश्चियन अस्मृत प्रार्धक भोग करता है प्रार्ध कर्म फल क्लिश्चन जैसे हिरित तो होकर के व्यवहार करता है छिन्न जैसे लज्जित होता है ऐसा हम भोक्ता ऐसे व्यवहार करने के भी लज्जित तो होता है और प्रार्ध कर्म भोग करता है तरी ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम प्रारब्ध अवसान पर्यतम कथम व्यवहार थी ज्ञानोत्पत्ति के बाद प्रार्ध समाप्ति कैसे व्यवहार करेगा छिन्न नाश हिरी तो हु? कभी भुगता में ऐसे शब्द प्रयोग करता समय भी उसको लज्जा लगता है navy? कहता है मैं, मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ाता हूँ मैं भिक्षा में जाता हूँ ये जो कहते समय भी उसको लज्जा लगता है क्या है शुद्ध तो मेरे सर में कुछ नहीं है जो व्यवहार करता है कहता है करता है भुगतान मैं करता हूँ ये मैंने क्या ऐसे कभी व्यवहार में कह दिया बोलते समय भी उस लज्जित होता है छिन्न नाक कट जाने पर जिस लज्जित इस स्वयं लज्जित होता है ज्ञानोत्पत्ति अन हृतो का लज्जित क्लिश्यन क्योंकि क्लेश ने कर्म क्षय अनुभवन अभी तक कर्म क्षय नहीं होता है क्या करे इसे करते अभी तक तो प्रार्ध समाप्त नहीं होता है प्रार्धम अक्सम से प्रार्ध कर्म फल सुख हो दुख हो क्या करे प्रारध में हे भोगना पड़ता है इसे करके क्लिश्यन प्रार्थक फल भू करता है सीधा भाषा के लिए चल रहा है सीधा भाषा इसे व्यवहार करने के लिए व्यवहार सीधा भाषा करता है और लज्जित तो होता है इधानी ज्ञानान्तरम साक्षिण भक्तृत्व अभाव कईमित्वी करने आस ज्ञान के पश्चात तो अपने में भी भक्तृत्व तो व्यवहार करने के लिए लज्जित तो होता है और साक्षी में भक्तित्व तो का क्या कहना है साक्षी में भक्तित्व तो रहेगा भक्तित्व तो, तो है ही नहीं भक्तित्व तो भाव सीधा है कविमुति कन्या है सीधा का कन्या किम उत इतने हवा चली बड़े बड़े पत्थर भी ऊपर उड़ने लगे कभी ये व्यात्या होती है साइक्लोन कहते उड़ जाता है बैलगाड़ी ऊपर उड़ गया पेड़ इसे चला गया पत्थर उड़ने लगे और कोई पूछा श्रीमिली की तुड़ा कहाँ करेंगे उसके लिए क्या कहना या पत्थरी उड़ने लगी तो श्रीमित कि मतो क्या कहना कैमृति तो का है। जब सीधा भाष में से व्यवहार करने के लिए लज्जित होता है और साक्षी में भोक्त तो कहेगा सीधाभाष तो? साक्षी में भोक्त तो भाव कैमित्र का न्याय सीधे कहते है यदा स्वस्या भोक्तृत्व मंपूं जिह्रेतरा साक्षिण्यापेतिक वृथा यदा स्वस्या भोक्तृत्व तो मंसून जिहरे थी अयम जिदावास स्वस्या भोक्तृत्व तो मंत्र जिहरे अपने भोक्तृत्व तो मानने के लिए व्यवहार करने के लिए लज्जित तो होता है तथा साक्षी ने आरोपियत ये तद भोक्तृत्व तो, साक्षी ने आरोप यदि कह का था वृथा ये क्या कथा है ये व्यर्थ है साक्षी में आरोप करेगा अपने में जो आरोप कहने के लिए लज्जित होता है ज्ञान हो गया साक्षी को समझ गया शुद्ध है उसमें कहा भोक्तृत्व आरोप करेगा नहीं कभी नहीं करेगा अयम चिदाभास अयम कहा से चिदाभाष स्वत्या भोक्तृत्म मंतु मनन करने के लिए जानने के लिए व्यवहार करने के लिए लज्जित तो होता है अहम भोक्ता है तो ज्ञान तुम जिहरे कासे कहा लज्जित होता है जब इसे लज्जित तो होता है तो तथा ये स्वगत भोक्तृत्व साक्षी में असंघ्य अपने जो भोक्त माई का है वो साक्षी में असंघ्य में करेगा वृथा मतलब अर्थशून्य कथा केवल न काफी यही संभव नहीं क्या आगे साथी में आरोप करेगा ज्ञान हो जाने के बाद उक्त अर्थम श्रुत्यारूम करो इसी अर्थ को श्रुति में आरुढ़ श्रुति के अंतर्गत अर्थ है दिखाते हैं इतप्रेत भोक्ताक्षिपत्य कस्य क्य कात शरीरानुजरो नहीं शरीरान तथा अभिसंख्या भोक्तारम आक्षिपति श्रुति में आक्षेप करके कहा गया इस अभिप्राय करके भक्तृत्व तो में चिदावास से भी मिथ्या है भक्तत्व तो मिथ्या है साक्षी संघे भक्तत्व तो है ही नहीं ऐसा अभिप्राय करके अभिसंख्या विनाशंका से भोक्ता के आक्षेप करती श्रुति कैसे कस्य काम आया किमिचन कश्य काम शरीर मन संजरित कस्य काम कौन काम के करता भोक्ता है किस भोक्ता के लिए इच्छा करके शरीर के, के पीछे अपने को दुखी मानेगा कस्य कश्य कह करके भोक्ता का आक्षेप पे ही कोई कामना करने वाला है नहीं तरीरा अनुजरू नहीं ऐसे ही शरीर के पीछे अपने को दुखी नहीं मानेगा कश्य कामया श्रुति ही ये कस से काम है किस श्रुति में आया मालूम है ये या किसके मालूम सामने लिखा है श्रुति ये श्रुति दीप जो चल रहा है प्रकरण किस मंत्र की व्याख्या है आ, ये है ये इतने मालूम है ना पूरा श्रुति पूछते हुए ऐसा है बृहदारणिक पहला ये नहीं आत्मानंद विजान्यात तो एम स्मृति पुरुष है किमिचन आगे कस्य काम आया किमिचन की व्याख्या हो गई कस से काम आया कि समाप्त हो गया कस्य काम आये श्रुति चिदाभासस्य कूटस्थाष्ट पार्थिक्व अभाव अभिप्रीत्य पारमार्थिका में दोनों में नहीं पार्सिक्व का अभाव अभावस्थ में तो पाराषिक भक्तृत्व नहीं असंग और चिदाभास पारमार्सिक है क्या और स्वयं यदि पारमार्सिक नहीं उसमें पारमासिक भक्तृत्व कहाँ से रहेगा बंध्या के ऊपर सोना के मुकुट बंध्या पुत्री का मुकुट पहना कैसे आएगा बंध्या पुत्र ही नहीं पारमार्थिक पारमार्थी भावम अभिप्राय करके अभिशंक या अभिशंक का तो शंका रही थे ना बिना शंका करके आक्षिपति आक्षेप करने का है निषेध में तात्पर्य कौन कामना करने वाला है कहाँ खाना है इधर तो यहाँ हम भोजन करें यहाँ कहाँ खाना मतलब यहाँ नहीं खाना आगे जाओ ये अर्थ ना यहाँ कहाँ खाना आक्षेप का क्या अर्थ नहीं तस् को मोह कह शोक एकत्र मन कष्य था को मोह कह शुक क्या शुक मोह ए? तो ज्ञान हो गया ऐसे आक्षेप तो निरा का निराकरण में आक्षेप ती तो का भोक्ता का निराकरण करती सुव भोक्त आक्षेप एक प्रश्न में किम शब्द प्रयोग होता है और एक आक्षेप में प्रश्न में होगा तो उसका उत्तर है किम शब कु पठित कहाँ बैठ कर पढ़ोगे ये प्रश्न होगा कहाँ पढ़ोगे हो यहाँ यहाँ कहाँ पढ़ना है तो आक्षेप होगा निराकरण में दो प्रकार किम सदगा प्रश्न और आक्षेप आक्षेप में निषेध तो है, अलग है तो पूछने में भी बोलने का ढंग अलग होता है प्रश्न करने का ढंग अलग और आक्षेप का ढंग अलग है ये आक्षेप क्या भक्ता का आक्षेप हुआ तथा किम कहते भक्ता यदि नहीं तो शरीर के बीच अनुज्वर भी नहीं होगा न ही ज्वर ज्वरण संताप ज्वर का तो ज्वरणु संताप नहीं होगा भोक्ता ही नहीं तो संताप कैसे कस्य कि मिशन कस से कस्य आया शरीरम अनुसंजरित गया शरीरम अनुसंज शरीर के पीछे स्वयं दुखी होगा शरीर में दुख होने पर उसके पीछे अपने को दुखी मानेगा क्यों ये अर्थ तो है शरीरानुजरा भावं शरीरानुज्वरा शरीर के संताप होने के पीछे अपने को तो, संताप ही मानेगा तत्व तो तो ज्ञानी ये तो ज्वर का अभाव दिखाने के लिए अभी शरीर भेदम तत्र ज्वर सद्भाव जो दर्शे थी का भेद और स्थूल सूक्ष्म कारण कितने शरीर तत्र तत्र ज्वर सद्भाव ज्वर कैसे है ये दिखाते हैं जर का अर्थ नहीं केवल जो कहते बुखार ढ़ ज्वर का संताप संताप शरीरं शरीरं त्रिविधं त्रिविधं स्मृतं ज्वर अवश्यं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर त्रिविध स्मृत अवश्यम धोस्व त्र तोचि ज्वर शरीरं शरीरं त्रिविधं स्मृतं अवश्यं तत्र कारणंच स्थूल सूक्ष्म कारणच ठ्रिव तत्र स्मृत काश्य उचित ज्वर तीन प्रकार ज्वर स्थूल सर्जन सूक्ष्म में उचित ज्वर जो जैसे संभव है तीन प्रकार तस्त्र शरीर तत्र तावधा तरह से तीस तत्र सुमधि तीन शरीर में ऐसी स्थूल शरीर ज्वार ये प्रकार कहाँ से आ गया प्रशांत नश्चव्य प्रशांत क्या प्रदर्शन है ज्वराश तावत जोरान आगे तावत जोरान के नकारे आगे तावत है नशे प्रसारण क्या करेगा छवि न को क्या करेगा रू होगा रू हो। तो जोरारू तावत होगा अस कहाँ से आ गए अनसर कहाँ से आ रू होने के बाद अठरानुवासी को पुरुष तो वह अनुनाशिकात् पर अनुसार यह अनुसार हुआ अनुसार होने के बाद रूप के रेप को विसर्ग हो जाए खरबन्य फिर विसर्जन्य ज्वराश ताबत जर को कहते हैं वाचपित्त स्वे सजन्य व्याध को दुर्गंधित्व दुर्गंधित्व दुर्गंधिपक् भंगार बात पीत श्लेष्म कहतेष् कफ कहते श्लेष्मत पीत कफ ये तीन से ही सब रोग होते हैं आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया बात पित्त कफ ये तीनों से सब रोग कफक श्लेष्म करोड़ करोड़ों रोगे है बहुत रोग है आयुर्वेद शास्त्र में सब रोगों का नाम आया एक एक रोग में कितने भेद है कनौमत तो शरीर में पूर्व शरीर में बात पिता कफ जन्य कोटिस रोग है और फूल स्वर में दुर्गंधित्व तो, दुर्गंध होता है दुर्गंधित्व तो, कुरुपत्व दाह भंगा दे दुर्गंध शरीर में अपने मुख में दुर्गंध थोड़ा रात में उठो सुबह को देखो कैसे और बच्चे लोग क्या करे अपने हाथ को चबाते हैं चबाकर सुनते हैं अपने चबाए हाथ को सुबह कैसे होता है गंध होता है अपने हाथ कैसे करेंगे फिर सुबह तो गंधा होगा और थोड़े घा आदि हो गया तो गंध कैसे होता है और मलमूत्र दुर्गंधत है कुरुपत्व कुरुपत्व तो। तो क्या है रूप किसके ठीक हो थोड़ा कुछ हो गया तो कुरूप हो गया जल गया जल गया तो शरीर कैसे हो जाता है घाव आदि हो गया कुरूप स्वास्थ्य खराब हुआ तो कुरुपत्व तो। और दाह जल गया तो दाह भंग तो टूट गया तो गया। ये सब रोग है थोड़े शरीर में वात दुर्गंधित्व सूक्ष्म शरीरे ज्वरा दर्शयती सूक्ष्म शरीर में ज्वर दिखाते हैं काम क्रोधादय है शांति काम क्रोधादय शांति जरा जरा ंत्यादिंगहगा ज्वरा दाधंते नरक्र नारं काम क्रोधादय शांति धात्यादिया लिंग देहगा ज्वरा सुर में ये ज्वर है काम क्रोध लोभ मह मोह मधम आश्चर्य दोष है ऐसा देशादी और शांति ये भी दोसे दोष है समिति समाधान समा ये भी दोसे है ये ज्वार है कैसे है द्वे भी बाधनते दोनों भी कष्ट देते हैं इसलिए जो रही तो शांति दाती समय कैसे कष्ट देंगे अप्राप्त समय नहीं हो तो कष्ट है नही इंद्र को दमन करना चाहते नहीं होता है मन को शांत करना चाहता, नहीं होता है तो अप्राप्या ही कष्ट देते हैं और काम क्रोधादी प्राप्त प्राप्त अप्राप्या नरम क्रम बाधं क्रम कौन से काम शांति दी है अप्राप्त बाधंते नर नरको कष्ट देते है तो जो कष्ट दे वही ज्वर है काम शांत्यादीना चर तम तो उपादी दोनों ज्वर कहते द्वे बाधन कष्ट देते हैं दर्थ दो द्विविधा दोनों प्रकार ज्वर क्रमेण प्राप्ति प्राप्ति ध्यान नरम बाधते मनुष्य को कष्ट देते है अतः ज्वर साम्याद ज्वराई चूचन इसलिए ज्वर कहते ज्वर जैसे कष्ट देता है ये कष्ट देते हैं इसलिए इनको भी ज्वर कहते हैं सूचनाचार्य में दया शांति काम कारण सर का तो इत्याह। कारण छांद में ज्वर है छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है इत्याह। इंद्र विरोचना संवाद इंद्र विरोचना दोनों गयी प्रजापति के पास प्रजापति बत्तीस बत्तीस बत्तीस फिर पांच इंद्र को उपदेश किया और बत्तीस वर्ष के बाद दोनों को उपदेश किया स्थल शरीर संबंधी सूक्ष्म छहनबे वर्ष के बाद कारण शरीर संबंधी उपदेश करने के बाद इंद्र कहते हैं बाद में ये तो सुशुच् अवस्था कारण सर रहता है अपने को जानता है तो सुस्कृति अवस्था में अपने को जानते है दूसरे को तो जानते है नहीं। ना अपने को जानता है न दूसरे को जानता है सुरस्ती अवस्था में कारण रहता है आगे आगे आगे फिर जगना पड़ता है जगना पड़ता है आगे जन्म का बीज रहता है यही दुख देखो स्व पर न्या कारण आगाम दुकबीजंते तेरण दर्शित दिन आत्मा कारण परंच न वेति न वे विनष्ट विनष्ट आत्मा कारण स्वम जिसे नष्ट हो जाने पर कुछ ज्ञान होता है इसी प्रकार आत्मा, जीव अपना जीव चिरा भाषा कारण सदमे न अपने को जानता है न पर को जानता है और आगामी दुख बीज आगे जगने पर फिर दुख भोगना पड़ेगा उसका बीज कारण रहता है सुसूच अवस्था में कारण सदय रहता है ज्ञान में प्रलय काल में भी जिसको ज्ञान नहीं हुआ प्रलय के बाद सृष्टि होने पर फिर जन्म लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा। वो कारण शरीर में रहता है प्रलय काले में भी आगामी दुख बीज रहता है इंद्र ने दर्शित इंद्र ने देखा कहा प्रजापति से यही वाक्य ध्यान अहम खालू एवं सम्रत आत्मा नम जानते अयम अहमअ स्मृति बिना समय वी तो भवते नहम अतर भोग्यम पश्या ये कहा छियानवे वर्ष के बाद उपदेश करने के बाद इंद्र चला गया ज्ञान हो गया सच करके फिर रास्ता से वापस आया पहले भक्ति से का आदेश चला गया, आया। गया आ गया फिर चौसठ होने के बाद गए आ गया फिर छियानवे वर्ष का दिशा सुन चला गया फिर आकर यही बताया प्रजापति के अहम खुद अयम एवं ना पाठ्य सूची अह नहीं जानता है संप्रति आत्मा जाना उस समय आत्मा को जानता है मैं कहूँ ऐसा ज्ञान होता है सुसूति में अयम अहम अस्मित नहीं जानता नो ही अपन से भिन्न किसको जानता है जानता है विनाश में पिता होती विनाश में लेना हो गया नष्ट हो गया नोग्यम पश्या इसमें भोग्य मैं नहीं देखता हूँ ये इसको आत्मा समझ से कोई सुख नहीं है इस वाक्य न स्वर ज्ञान शून्यत्व अज्ञा नष्ट प्राय स्वर ज्ञान शून्य अपना ज्ञान नहीं पर का ज्ञान नहीं अज्ञान के कारण नष्ट प्राय नष्ट जेते और परूर आगामी दुख बीजम च दूसरे दिन भी दुख भोगना पड़ेगा और बीज कारण रहता है सुचुत्यवस्था में इंद्रेण शिष्यन गुरु प्रजापति पुरोत्वेदित इंद्र शिष्य गुरु है प्रजापति उनके पास कहा फिर प्रजापति ने कहा और पांच वर्ष रहो छयान हो गया तो फिर और पांच वर्ष के बाद फिर प्रदित किया ज्ञान हवा एवं त्रिस्वी दे जराधा तेषापरिहार्यतम तीनों देह में जर कथन करके वो ज्वर अपरिहार्य परिहार तुम इति परिहार्यम न परिहार्यमित अपरिहार्यम हृय हरण से हरो न्यत दो अचून हारिय परिहार्य न परिहार्यमित अपरिहार्य उसका परिहार नहीं किया जा सकता है शरीर जब तक रहेगा दुख रहेगा देह में अभिमान जबते दुख प्रिय प्रिय के बिना अपहति नहीं असर हो जाए तो सुख दुख का संबंध नहीं सुखद का संबंध नहीं है असर होने पर ससर है तो सुख का रहेगा अभाव नहीं होगा ऐरा शरीर सुभाविका मताे तो ज्वर स्थानी शरीर नाशते एते मता। शरी दानी शरी दानी एते सर्जेशु, मता ए ते ज्वार त्रिशु शर्जेश स्वाभाविका मता ये जो ज्वर बताया स्थल सूक्ष्म कारण शर्य में त्रिशु सर्वेस्व एत ज्वार स्वाभाविका ये स्वाभाविक है शर् है शर तो ज्वार रहेगा जैसे वहनी का स्वभाव उष्ण स्पर्श है प्रकाश है वो रहेगा हमेशा ही कभी नष्ट हो जाएगा ठंडा नहीं होगी वन स्वाभाविक है इसी प्रकार शरीर है तो ये ज्वार रहेंगे ही वीयोगे तु ज्वर ही यदि ज्वार श्रहित हो जाए तानी आनी शरीर एवं न सतें शर् नहीं रहेंगे उष्ण स्पर्श प्रकाश नहीं रहेगा तो बनी नहीं और उष्ण स्पर्श प्रकाश वन है तो उसके बिना रहेगी और उष्ण स्पर्श प्रकाश नहीं रहे तो वन समाप्त हो जाएगी शरीर नहीं रहे ज्वर नहीं रहे तो शरीर भी नहीं रहेंगे और सर है तो जर अवश्य ही रहेंगे स्वाभाविक त्रिस्व अभी शरीर प्रतियमान ज्वार तेना शर्य में जो ज्वर है स्वाभाविक हो क्या है शरीर ही सा उत्पन्न तो है स्वाभाविक क्या सम्मता जो शरीर है उसके साथ ही रहता है ज्वर रह। साथ ही स्वाभाविक जो स्वाभाविक है वो किसी निमित्त से नहीं आता है सर रहे तो जरा उसमें रहेगा ही ये स्वाभाविक है जड़ को गर्म करेंगे बन्नी के सड़ गर्म होगा होगा। वो बन्नी संयोग से होगा वो स्वाभाविक है नहीं। वो रख तो थोड़ी देर फिर ठंडा हो जाता है स्वाभाविक नहीं अब बन्नी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगी वही तो करेंगे और स्वाभाविक है किसी निमित्त तो से नहीं होता है इस प्रकार तीनों सर में जो ज्वर है किसी निमित्त से नहीं सर रहे तो उसमें जर है स्वाभाविक कैसे स्वाभाविक व्यतिरेक मुखे नृयति व्यतिरेक द्वारा विपरीत तो अभाव कह करके यदि ज्वर नहीं रहे तो सर्व भी नहीं रहेगा विवेगेतु ज्वर ही ताशते यदि ज्वर जो जर कहेगे तरीरा सति यदि जर से रहित हो जाए शरीर ताशते आस्ते आसाते आसते अत तो, आस्ते आसाते आसते बहुजने न आसते ये, ये सज ही नहीं रहते आत्मने पद्यस्वनतः आस्ते आशाते आसते नावती अतः स्वाभाविक तीसरे स्वाभाविक ज्वर है सर्जन ज्रा नहीं रहे तो सर्रे ही नहीं रहेगा ये दृष्टान्त तो उसमें देते तस्वानांत तो ना हो विउज्यते विउज्यते पटो पटो पटो पटो विउज्यत यथा पटु बाले यथा मृदो घटस्था देहो देहो दृश्यतां दृश्यतां ज्वरेभ्योपीति पटो यथा तंतुर पटो तंतुरु जेत के, तंतुर के स्थान पर तंतर ब्यूज न पटो जैसे ईसा कहेंगे तंतु से वियोग करे तो पटो रहेगा नहीं रहेगा वो वियोग नहीं होता है बाल भ्य यथा य था बाल पृथक करते तो बाल ऐल कम्बल रहेगा मृदो घटा मृत्यु ऐसी बिना घट नहीं रहता है तथा देहो ज्वरभ्यो ज्वरे से बिना देह कम्बल बाल के बिना रहेगा बालेभ्य पृथक कम्बल नहीं रहेगा मृद पृथक घट नहीं इसी प्रकार ज्वरे पृथक देह नहीं रहेगा ये समझना चाहिए tanu jyot jete karo vanit